जय कृष्ण जय ईशान जय अक्षर जय अविनाशी परमेश्वर आप प्रसन्न होइए और इन दीन मूढ़ अज्ञानी मनुष्यों पर कृपा कीजिए इस प्रकार ही स्तुति करके हे ईश्वर हे ईश्वर प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए प्रसन्न हो प्रसन होइए हे ईश्वर ऐसा कहते हुए दक्ष प्रजापति ने जगन्नाथ जी के चरण मंदों में दंडवत प्रणाम किया तब भगवान ने स्पष्ट वाणी में प्रजापति से कहा, वत्स उठो, मैंने तुम्हें दुर्लभ वर प्रदान किया है, तुम्हारी जो अभिलाषा है, वह मेरे प्रसाद से निसंदेह पूर्ण होगी, यह तो तुम जानते ही होंगे कि अल्प पूर्ण वाले प्राणियों को मेरा अनुग्रह दुर्लभ है, परंतु मेरे उत्सव से मुझे संतुष्ट करके तुमने मेरी इसलिए मैं तुम्हें यह वर देता हूँ जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अक्षय तुरत्या को इस अक्षय यात्रा का दर्शन करते हैं वे उस समय मन में जो इच्छा करते उसी को प्राप्त कर लेते हैं जैसे चंदन का लेप ताप को हर लेता है वैसे ही मेरा मेराया उत्सव तीनों तापों का विलास करने वाला है मैंने तुम्हारी � मैंने दिनु का उधार करने के लिए मन ही मन यह संकल्प किया था उसी के अनुसार तुम इस कार्य में प्रवक्त हुए हो प्रजापति तुमने जो अभिलाषा की है वह सब मैं पूर्ण करूंगा ये गुंटीचा आदि बारा मात्राय पवित्र करने वाली मानी गई है इनमें से एक-एक यात्रा मुक्ति देने वाली है और सब यात्राएं तो धर्म काम अर्थ मोक्ष चार पुरस्थार्थों को प्राप्त करने वाली है जो भक्ति पूर्वक इनमें से एक यात्रा का भी दर्शन करता है वह उसी एक से भाव सागर को पार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है पर्जापति दक्ष के ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापति ने भगवान की आज्ञा से एक वर्ष तक नीलाचल पर निवास करके वहां के सब बड़े-बड़े उत्सवों का दर्शन किया, जो अल्प बुद्धि वाले वनुष्य है, उनमें भी भगवान विश्वास बढ़ाने के लिए ये यात्राएँ बताई गई हैं, जिस किसी प्रकार भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर वे न इस संसार में जो समस्त चराचर विभूतियां हैं, वे सब भगवान विष्णु की ही हैं, विभूति हैं और उसके दाता वे, वे एक ही परमेश्वर हैं, जो मनुष्य जिस भाव से भगवान की सेवा करता है, वह वैसा ही हो जाता है, भगवान की इतनी ही महिमा है, इस प्रकार उसका माप नहीं किया जा सकता, जो जिस भाव से भगवा� और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है दारुगम्बा जगन्नाथ जी की उपासना धर्म के स्वरूप का यर्थात निश्चय करने में कोई भी समर्थ नहीं है भगवान विष्णु ही धर्म है ये जनार्दन ही धर्म और जगत के दोनों स्वामी है वही चतुर्विध पुरुषार्थ स्वामी है उनमें जिनकी भक्ति स्थिर हो गई है वह संपूर्ण कामनाओं से तृप्त होकर ना कभी शोक करता और ना आकांक्षा ही इंद्र रूप से उपासना किए जाने पर ही वह भगवान विष्णु त्रिलोक का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में ध्यान किए जाने पर वंश की वृद्धि करते हैं सनत कुमार के रूप में इनका चिंतन राजा पृथ्वी के रूप में भावना करने पर जीविका और संपत्ति प्रदान करते हैं बृहस्पति के रूप में भगवान की उपासना की जाए तो वे गल्ला आदि तीर्थों का फल देते हैं सूर्य रूप से चिंतन करने पर वे अंत के अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं चंद्रमा के रूप में श्रीहरि की उपासना की जाए तो वे � इस रूप में भावना करने पर मनुष्य अष्टदश विद्याओं को तत्वज्ञ होता है यगेश्वर स्वरूप में चिंतन करने पर जगन में सलातल भगवान अश्वमेध आदि यज्ञों का फल देते हैं कुबेर रूप में ध्यान किया जाए तो भगवान अनुपम समृद्धि प्रदान करते हैं इस प्रकार दीन और लाठू पर अनुग्रह करने के लिए भगवान काष्ठमय नील गिरी पर निवास करते हैं ब्राह्मणों तुम सब लोग वहाँ जाओ एक एकाग्रचित होकर निवास करो और भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणबिंदु की शरण लो राजा इंदुधमन का ब्राह्मणों को गमन पुराण श्रवण की विधि और कथन का उपसंहार मुनियों ने पूछा भगवन विष्णु भक्त राजा इंदुधमन ने मंदिर की प्रतिष्ठा के पश्च साक्षात ब्रह्म सरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर नर श्रेष्ठ इंद्रधनु ने अपने को कृतार्थ माना भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं करवाई अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि की प्रकार से पूजा की और राजा गाल क्षेत्र को भगवान की आज्ञा भली और न्याय से युक्त एवं यह वचन कहा राजन तुम बहुशुद्ध विद्मान हो धर्म में तुम्हारी निष्ठा है भगवान में मन वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है भगवान श्रीहरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते हैं यह समस्त चराचर के गुरु है और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है मुझ पर अनुरे करने के लिए लक्ष से अवती हुए भगवान जगन्नाथ या दीन दुखों के उदार के लिए सदर निवास करेंगे तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा पालन में लगे रहो यह साधारण काष्ठ की प्रतिमा है ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इने न देखो यह साक्षात जगत ईश्वर इनके मंदिर पर्वे स्काल में तीन यह तो तुमने प्रत्यक्ष देखा है, ब्रह्म आदि सब देवता एक ही साथ यहाँ पधारे थे। काश्त सरूप धारण करने वाले यह साक्षात चराचर में विष्णु हैं। इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कर समझो, ये संपूर्ण कामना को देने वाले हैं, इनकी उपास करके जो जैसी कामना रखता है, वैसा ही फल प्राप्त कर लेता ह ये तिजन बहुधा प्रयत्न करके भी इन्हें यथार्थ रूप से नहीं जान पाती नास्तिक ब्रह्मचारी का पालन करने वाले शुद्ध धर्मनिष्ठ यतियों तथा अनन्य भक्ति से युक्त योगियों के एक ही मार्ग भगवान श्री हैं जैसे संतप्त मनुष्य ग्रीष्म विरतों में शीतल एवं गहरे जलाशय में गोता लगाकर बड़े संतोष का अनुभव करता है, उसी प्रकार इन करुणा सागर भगवान पुरुषतम के प्राप्त होने पर त्रिविध ताप जनित दुखों को त्याग देता है। सरन में आय हुए दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसा मात मित्र पत्नी और पुत्र आदि कोई भी नहीं कर सकता अतः भ्रोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले इन जगदीश्वर का तुम सेवन करो और पुरवासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की विभिन्न यात्राओं को भलिभाती संपन्न करते रहो न सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एकसाही है किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है। और पीछे होने वाले लोग उसका पालन करते हैं। राजेंद्र श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धि द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का भजन ध्यान करो तथा इससे तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। अपनी कृति की आपूर्ति दूसरे की कृति का सर्वश्रेष्ठ करना श्रेष्ठ बताया जाता है। जो दूस दान से उत्तम है यह सुनकर नृश्रेष्ठ श्वेत ने राजा इंद्रधमन के आदेश को गुढ़युक्त माला की भांति शिरो धारण किया राज ऋषि इंद्रधमन भी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके नारद के साथ ब्रह्मलोक चले गए ब्राह्मणों यह मैंने तुमसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम आत्मा का वर्णन किया है कुबानित निवास करने वाले दारु ब्रह्मा जगन्नाथ जी के मात्व को जो भक्ति पूर्वक सेवन करता उसे अनेक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है स्वामी कार्तिकी जी के बताए हुए अद्भुत योग की अपेक्षा इस विष्णु मात्व के कीर्तन का पुण्य अधिक है जो प्रतिदिन प्रातः इसको सुनता है उसके लिए है धन यश स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता है और सब पापों का नाश करता है पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार तैयारी करनी चाहिए पहले संकल्प करके पुराण पाठ श्रवण करने के लिए अति सुंदर आभूषण तथा वस्त्र चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक का वरण करें